शो विज्ञान धर्म और कला डिस्कोर्स नंबर सिक्स बहुत से प्रश्न थे बहुत मूल्यवान प्रश्न है एक एक प्रश्न पर बहुत सी बातें कहूसा उन्हें पढ़ के मेरा मन होगा फिर भी सभी प्रश्नों तो का उत्तर शायद संभव नहीं हो पाएंगे कुछ प्रश्न समान हैं, थोड़ी भाषा से भेद होंगे लेकिन बात एक ही पूछी है इसलिए उनका इकट्ठा उत्तर दे दूंगा कुछ प्रश्न से जाएंगे चर्चा हो सकेगी सब सबसे पहले तीन चार प्रश्न पूछे गए हैं मैंने उपवास के संबंध में कुछ कहा पूछा है क्या उपवास के मेरा विरोध है पूछा है क्या उपवास के द्वारा इंद्रिया शिथिन नहीं होगी और वरक्ति नहीं आती पूछा है कि क्या उपवास के माध्यम से ही महावीर ने बुद्ध ने और दूसरे लोगों ने साधना नहीं की है इस तरह बहुत से प्रश्न उपवास के संबंध में थे। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलू कि उपवास से मेरा विरोध नहीं है लेकिन अनाहार का नाम उपवास नहीं है भोजन न करने का नाम उपवास नहीं है अनुहार से मेरा विरोध है और इन दोनों के भेद को आपको समझाते उपवास शब्दों तो के भोजन न देने की कोई ध्वनि भी नहीं आती उपवास कार्य है आत्मा के निकट रहना उस कार्य से परमात्मा के निकट वास करना उससे भोजन का कोई संकल्प ही नहीं है भोजन करने वाला उपवास में हो सकता है और जिसने भोजन नहीं किया हो सकता है उपवास में हो साधारण यही होता है कि जिसने भोजन नहीं किया है उसका चित्त भोजन के निकट ही बात करता है उसका चित्त आत्मा के निकट बात नहीं करता उसका चित्त और भोजन न देने के कारण शरीर के हो जाता है वो 24 घंटे भोजन के संबंध में ही विचार करता है उपवास थोड़ी दूसरी बात है एक संन्यासी मेरे घर कुछ दिन तक मेहमान थे उन्होंने इस मुझसे कहा आज मैं उपवास करूंगा मैंने कहा उपवास भी किया जा सकता है क्या अनाहार किया जा सकता है आप भोजन ना करें यह हो सकता है लेकिन भोजन न करने से अगर कोई परमात्मा के निकट पहुंचता हो तब तो बड़ी आसान बात है बहुत आसान बात हो गई परमात्मा के निकट पहुंचने का अर्थ तो मरना हो गया एक आत्म भोजन न करे और मर जाए तो मोक्ष हो गया तो निश्चित तो ही परमात्मा के निकट पहुंच जाए उपवास हुई मृत्यु का नाम भूखे मर के हुई मृत्यु का नाम परमात्मा के पास पहुंच जाना अगर नहीं है तो आप सुंदर अगर भूखे रहे उस परमात्मा के निकट कैसे पहुंच जाएंगे मैंने उनसे कहा कि आप ये कर सकते हो कि भोजन ना करें लेकिन उस उपवास बड़ी दूसरी बात है उपवास फिर क्या है मैंने कहा अगर भीतर मन इतना तल्लीन हो जाए कि भोजन का स्मरण ना है और भोजन चूक जाए तो वो बात है अगर आत्मा में ध्यान इतना तल्लीन हो जाए कि तो शरीर की स्मृति ना आए तो जो भोजन चुक जाए तो उपवास है भोजन चूकने से आत्मा की स्मृति नहीं आती लेकिन आत्मा की स्मृति में कभी भोजन चूक सकता है उपवास में अनाहार हो सकता है लेकिन अनाहार में अनुदायित उपवास नहीं है। उपवास का अर्थ है अपने भीतर ध्यान को आत्मलीन हो जाने में जो भोजन ही उपवास कठिन हुआ फिर उपवास हमारे हाथ में नहीं रहा कुछ दिन मेरे पास थे मैंने उनसे कहा किसी दिन जब चित्त बहुत शांत हो और उसमें तो समझना कि उस दिन उपवास हुआ है एक दिन उन्होंने आके मुझे कहा आज पूरा दिन बीत गया आज में कुछ ऐसा लीम था भीतर कि मुझे दिन भर ख्याल नहीं आया अब मुझे ख्याल आया कि दिन बीत गया और भोजन नहीं किया तो मैंने कहा अब उपवास कौन है उपवास पूरा हो गया वो क्षण जो आत्मध्वान में उल्लित हो जाए और शरीर की स्मृति ना लाए वे क्षण उपवास के क्षण के ऐसे क्षण जरूर मनुष्य को जीवन में ऊंचाई की तरफ ले जाते हैं लेकिन जिसे आप उपवास करते हैं वो भूखा मरने से ज्यादा नहीं है और अगर भूख मरने तो गुण है तो फिर दुनिया में दरित्रता बढ़ानी चाहिए भूखे मरने के उपाय बढ़ाना चाहिए भूखे मरना कोई गुण नहीं है यह कहा है कि भोजन न देने तो इंद्र न तो ये तो आत्मघात हुआ किसी कोय में घूम जाए पहाड़ पर घूम जाएंगे या दृष्टि हो जाएंगे तो भगवान आपको मिल जाए इंद्रियों को स्थिर नहीं करना है, इंद्रियों को जीतना दे आप सोचते होंगे इंद्रियों को शिथिल कर देंगे तो जीत जाएंगे तो आप गलती में शिथिल इंद्रिया शक्ति तो खो देती है लेकिन वास्तना नहीं खोती है शिथिल इंद्रिया शक्ति खो देती है लेकिन वासना नहीं खोती है एक आदमी बुरा हो जाए इसी से क्या ब्रमुचर नहीं हो जाता इंद्रिया तो शिथिल हो गई लेकिन बूढ़े ब्रह्म युवक के मन से अधिकतर ज्यादा काम आदुर होता है इंद्रियां शिथिल हो जाने के कारण ही उसका मन और और वाकना से वासनाशन की पूर्ति का तो जा पूर्ति का उपाय नहीं रहता मन बार बार पूर्ति के लिए चिंता होने लगता है इसलिए बूढ़े मा को होने से इंद्रियों के तो पार नहीं हो जाते बल्कि इंद्रिया और पीड़ित करने लगते है पीछे अमेरिका कुछ प्रयोग किया उन्होंने 20 युवकों को भोजन देना बंद रखा और रोज उनका अध्ययन किया किसी प्रवृत्तियों में क्या परिवर्तन हो रहा है कोई तीन चार दिन तक उनको बहुत जोर से घोष बताते रहे चार दिन के बाद अक्सर भूख नहीं सताती है तो क्योंकि उनकी भूख रहने की आदत हो जाती है और शरीर में एक परिवर्तन हो जाता है वो परिवर्तन ही हो होता है शरीर तो बड़ा अद्भुत यंत्र है हमारे शरीर में जो मांस और चर्बी इकट्ठी है वो अकार नहीं है अगर हम भोजन बंद कर दो, तो शरीर अपनी चर्बी सटाना शुरू कर दे दालो मानता हार है एक हम अपने ही मानसाने लगते है इसलिए आपका वजन गिरने लगता है आप एक दिन भोजन नहीं करेंगे एक पॉइंट पाउंड आपने अपने शरीर का एक पॉइंट मांस मांसा लिया शरीर में दिन भर काम किया शरीर में मांस बचा लिया मांस को बचाना रोज ही बढ़ता है आप भोजन से उसे पूरा कर देते हैं तो काम चलता जाता आप है आप भोजन बंद कर देंगे तो जो विश्वास है आपके पास मांस का वो कम होता चला जाएगा चार पांच दिन के भीतर आपका शरीर नया भोजन लेड़ देता है और अपने ही मांस को बचाने लगता है आप लोग मैंड देखे होंगे तो वो बर्फा में धुंदा हो जाते हैं करीब करीब और बाकी समय भांति मिट्टी में पड़े रहते हैं लेकिन सूख जाते हैं सारा मांस बचा जाते हैं वहाँ रीस होते हैं शायद में तो वो जब बहुत बर्फ़ गिरती है तो बर्फ में दबे पड़े रहते हैं जब वे बर्फ में पटते हैं तब उनका शरीर बहुत भारी होता है जब मैंने दोनों में चार महीने बाद बर्फ निधरती है जब निकलते हैं तो फिर उनका हड्डी के ढांचे रह जाते हैं उस बीच में वहां पर अपना मांस पचा जाते हैं तो अगर आप भोजन बंद कर दे तो आपका मांस पचना शुरू हो जाता है इसलिए मैंने कहा कि एक तभी जुनता है आप दूसरे का मांस खाए या अपना दोनों स्थितियों में जुनता है और आप दूसरे का खा रहे हैं या अपने शरीर का खा रहे हैं दोनों स्थितियों में शरीर हमेशा पर आए दूसरे का शरीर भी मेरे लिए उतना ही पराया है जितना मेरा शरीर पर आया है दोनों स्थितियों में शरीर शरीर है और दोनों स्थितियों में मांस मांस है इसलिए उपवास अनाहार वाला जिसमें कि आप अनाहार पर जोर दे रहे हैं एक तरह का स्वाद मानसा आहार है वो उन्होंने प्रयोग किया चार पाँच दिन के बाद उनकी भूख की प्रवृत्ति से प्रगतिशील रही इंद्र होने सातवें दिन उनकी बहुत सी रुचियों में परिवर्तन हुआ उनके पास नंदी लड़कियों की तस्वीरें रखी नहीं देखा उनके पास गंदी की गंदी की ताजा रखी गई वो उनके प्रति बिल्कुल विरख रहे पंद्रह दिन पूरे होते होते कोई तो उनके सामने कैसी भी बातना पूर्ण बात करे उनमें कोई उत्तेजना नहीं होगी बिल्कुल विरस्त हो गए पंद्रह दिन के उपवास के बाद व्यक्ति आ फिर उनको धीरे धीरे शिवलाना शुरू किया जिस ढंग से भोजन के छूटने से वासनाएं बुरी हुई थी उसी ढंग से वो वापस जागने लगे पंद्रह दिन में वापस हो गई तो वो आदमी हो गए तो इसमें क्या हुआ कोई कोई वृत्ति वृक्ष हो गई केवल व्रत हो गई केवल सुंदर सूचन हो गई मूल व्यक्ति अपने भीतर व्यक्ति की व्यक्ति बनी रही इसलिए जो व्यक्ति भोजन छोड़ कर सोचता हो कि इंद्रियों को जीत लिया वो केवल ना में है अज्ञान में है अभी उसको भोजन दिया जाए इंद्रिया वापस सारी इंद्रिया अपनी शक्ति का पूरी कर लेंगे इसलिए भोजन के न करने से कोई वासना नष्ट नहीं होती है केवल इंद्रियाँ शिथिल होती है और वासना देकर छिपी पड़ी रह जाती है बीज रूप में बनी रहती है सवाल इंद्रियों को सिद्ध करने पर नहीं सवाल बाध्या के परिवर्तन का है इसलिए आप देखेंगे महादेव या इंद्रियां शिथिल मालूम होती इनकी मूर्तियां आपने देखी हैं इनके चित्र हैं इनकी, इनकी इंद्रियां आपको शिथिल मालूम होती इनसे ज्यादा स्वस्थ इंद्रियों दुर्योग खोजने कठिन हो जाएंगे लेकिन इनके पीछे चलने वाले साधनों होते थे तो इनकी इंद्रिया जरूर शिथिल मालूम होती वे उपवासी लोग हैं भोजन उन्होंने छोड़ा नहीं है कभी कभी भोजन छूटा है और मंत्र छूट गया है और ये बड़े बहस की बात है कि अगर भोजन अपने आप छूट जाए तो उसका दुष्परिणाम शरीर पर अत्यंत नूर होता है और अगर चेष्टा से छोड़ा जाए तो शरीर पर बहुत ज्यादा हो जाता है शरीर पर इसलिए बहुत ज्यादा होता है कि आप चौबीस घंटे सोचते हुए मैंने भोजन नहीं किया ये सजेशन ये आठों सजेशन की मैंने भोजन नहीं किया और मैं कमजोर हो रहा हूँ और इंद्रियों कच्चे हो रही है आपके चित्र को प्रभावित करता है और शरीर को छीन करता है लेकिन जिस व्यक्ति को शरीर का इस्तेमाल नहीं मार जिसे ख्याल बात को मैंने भोजन नहीं किया और इंद्रियों से जुड़ो कमजोर हो रहा है तो ये, नहीं हैं, ये उस तो नहीं हैं। उसका शरीर बहुत मात्रा में अपने को बचा पाता है। उपवास बड़ी दूसरी बात है मैंने जो विरोध किया वो अनाहार का किया अनाहार के मैं विरोध नहीं हुआ क्योंकि मेरा मानना है कि इंद्रियों को शिथिल नहीं करना बल्कि वासना को परिवर्तित करना है और वासना के परिवर्तन के लिए सुस्वस्थ इंद्रिया अत्यंत आवश्यक है अस्वस्थ इंद्रिया वाला व्यक्ति वासना के परिवर्तन को उपलब्ध तो नहीं होता है इसलिए आज बीमार आदमी को कोई आध्यात्मिक आदमी मत समझ लेना या जर्जर हुई वाले इंद्रियों वाले आदमी को कोई आध्यात्मिक मूल्य मत दे देना लेकिन दुनिया में कुछ ऐसा हुआ है और हमारे जैसे मुल्कों में इस बात का बहुत प्रचार किया गया है धीरे धीरे हम बीमारी और अस्वास्थ्य को भी अध्यात्म समझने लगे और काउंट कैसल हुआ वहां जर्मनी में वो हिंदुस्तान का बहुत प्रभावित था उसने अपनी किताबों में लिखा है कि स्वास्थ्य एक गैर आध्यात्मिक बात है स्वस्थ होना एक गैर आध्यात्मिक बात है अगर इंद्रियों का शिथिल होना अध्यात्म है तो बीमा होना अध्यात्म होगा और इंद्रियों का स्वस्थ होना अध्यात्म का विरोध हो जाए इंद्रिया स्वस्थ होनी चाहिए वासना शून्य होनी चाहिए तो जीवन परिपूर्णता में तो उपलब्ध होता है और वासना तो पूर्ण रहे और इंद्रिया स्वस्थ और शिथिल हो जाए तो जीवन केवल क्रूप हो जाता है जीवन केवल अस्वस्थ हो जाता है और वैसा व्यक्ति केवल कुंठा और पीड़ा में है किसी आत्म आनंद को उपलब्ध नहीं होता यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं शरीर को मनुष्य की आत्मा का शत्रु नहीं मानता शरीर केवल वाहन है आप उससे जो उपयोग लेना चाहते हैं वो देता है अगर आप पाप में जाना चाहते हैं शरीर राजी होता है अगर आप पुल्य में जाना चाहते हैं तो भी शरीर राजी होता है नरक की यात्रा करनी हो तो भी शरीर से होती है और मोक्ष में गमन करना हो तो भी शरीर से होता है शरीर का अपना कोई आप पर आग्रह नहीं है कि आप क्या करें आप जो करना चाहते हैं शरीर हमेशा उसको करने के लिए राजी और तैयार हो जाए शरीर अद्भुत यंश है शत्रु नहीं है हमेशा मित्र है पाप में जाएं तो भी मित्र है पुण्य में जाएं तो भी मित्र है और शरीर आपसे कुछ भी नहीं करवाता है आप जो करना चाहते हैं वही शरीर से कर लेते लेकिन हम शरीर से शत्रु हो जाते और हम समझते हैं कि शरीर के विरोध में लड़के कोई आत्मा उपलब्ध होगी शरीर के विरोध में कोई सवाल ही नहीं है शरीर से विरोध का कोई प्रश्न नहीं है असल में शरीर से विरोध अध्यात्म नहीं है एक तरह का रिएक्शन और प्रतिक्रिया है संसार में शरीर काम आता है भोग में शरीर काम आता है तो हम सोचते हैं कि शरीर जो कि भोग में काम आता है वो योग में कैसे काम आएगा उसका विरोध करो उसको नष्ट करो योगी की भूल थी कि वो सोचता था कि शरीर से मैं भोग कर रहा हूँ मन से होता है शरीर तो केवल उपकरण होता है योगी की भूल होगी कि वो सोचे कि मैं शरीर को नष्ट करके योग कर रहा हूँ योग भी मन से होता है शरीर हमेशा सही सहयोगी है छाया की भांति आपके पीछे है जहाँ आपका मन जाना चाहता है शरीर वहां जाने को हमेशा तैयार और तत्पर है इसलिए जो जानते हैं वे शरीर के प्रति हमेशा अनुग्रहित अनुभव करते हैं उसके प्रति विरोध और शत्रुता अनुभव नहीं करते वे हमेशा शरीर के प्रति धन्यवाद अनुभव करते हैं संत कांत की कल में बात कर रहा था जिस दिन वो मरा उसने अपने शरीर को अंतिम धन्यवाद दिए और उसने कहा मेरे शरीर तेरे इतने उपकार है मेरे ऊपर तूने ही सारे अनुभव मुझे दिए तेरे ही अनुभव तेरी ही यात्रा बना और ऊपर उठा और तू सदा मेरा था। चाहे मैंने किया हो चाहे मैंने भला किया हो रघुशाम के मुझे कैसे धन्यवाद दू किन शब्दों में तेरा धन्यवाद करू और मुझे दिखाई पड़ता है जो जानेगा उसका शरीर के प्रति विरोध गिर जाए शरीर शत्रु नहीं शरीर हमने का मित्र है किसी क्षण में शरीर आपका शत्रु नहीं है लेकिन हम अपनी तो ही ब्रांच तय अगर शरीर को शत्रु बना ले तो हमारा जीवन शरीर से लड़ने में व्यतीत हो जाए और मेरा मानना है कि जो व्यक्ति शरीर से लड़ता है वो एक अर्थ में मेटेरियलिस्ट है वो बहुत भौतिकवादी है वो आदमी अध्यात्मवादी नहीं शरीर के ऊपर उसकी बड़ी मान्यता है बड़ा आग्रह है तब मैं एक, एक जगह था एक साथ ने मुझे कुछ प्रश्न पूछे उन्होंने कागज में लिखा हुआ था तो मैंने कागज मुझे दे दे, उन्होंने बड़े ऊपर हाथ हाथ हाथ हाथ करके मुझे वो कागज छोड़ा, जैसे कि मेरे में उनका छू जाए, तो मैंने उनको पूछा दूर को ले जाने का कष्ट क्यों दे रहे हैं? क्या घबरा है तुम मेरे हाथ से अगर मेरा हाथ आपके हाथ को छू भी जाएगा तो कौन सी परेशानी हो जाएगी आंख के छूने का डर अत्यंत भौतिकवादी मन का सबूत है ये ये बुद्धि अत्यंत है। इसका विश्वास शरीर पर है इसका विश्वास आत्मा पर नहीं और मैंने उनसे कहा ही निरंतर कहती है कि हम शरीर नहीं है आत्मा है और फिर ये शरीर से छूने की घबराहट क्या है असल में भीतर दमन किया हुआ है सेक्स को दूसरे का स्पर्श तत्म उसमें दे देगा उसको जगा देगा वो घबराहट वो परेशानी वो परेशानी दे रही है ये हाथ तकलीफ नहीं दे रहा है वो भीतर दबा हुआ सेक्स वो भीतर दबी हुई काम तकलीफ दे रही है कोई भी उसे जगा देगा हाथ क्या करेगा हाथ तो कुछ भी नहीं कर सकता है शरीर क्या करेगा लेकिन भीतर मन में दमन हो तो शरीर से सतुरता मालूम होने लगती है और मन की भूल चूक को हम शरीर पर आरोपित करते हैं हमारी आदत है ये हमारी आदत यह है हमने हमेशा दूसरे पर दोष देने की हमारी आदत अगर मेरा आपको तो झगड़ा हो जाए तो मैं आपको दोष दूंगा आप मुझे दोष देंगे हमारी आदत है दूसरे को दोष देने की जब जीवन में हम तकलीफ अनुभव करते हैं तब भी हम अपने अपने मन पर दोष नहीं लेते गरीब शरीर पर दोष दे देते हैं कि शरीर का सब दोष है और फिर इससे लड़ना शुरू कर देते हैं ये सब शांति की बात देखें इस शरीर से कोई शत्रुता का प्रश्न नहीं है और जो शरीर से शत्रुता करेगा वो शरीर की शक्तियों को बदलने में सभी समर्थ नहीं हो सकता इसी संदर्भ में एक और प्रश्न पूछा है कि वासना के संबंध में मेरा क्या ख्याल है वासना शक्ति है और वासना शक्ति से जो लड़ेगा वो नष्ट हो जाए वासना को परिवर्तित करना होता है उससे लड़ना नहीं हो सकता परिवर्तित होकर ब्रह्मचरी हो जाता है ब्रह्मचरी का विरोध नहीं है ब्रह्मचरी ही ही परावर्तित ट्रांसफॉर्म स्थित है जगत में कोई शक्तियां नष्ट नहीं होती सिर्फ परिवर्तन होता है जगत में कुछ भी नष्ट नहीं होता है सिर्फ परिवर्तन होता है शक्तियों का तो कोई गुणा कभी नहीं हो गया की शक्ति परिवर्तित होकर प्रेम बन जाती है क्रूरता की ही शक्ति परिवर्तित होकर दया और करुणा बन जाती है जिनको आप बांसना कह रहे हैं वे ही बांसनाए परिवर्तित होकर जीवन में शक्ति के लिए गति देने वाली शक्तियां हो जाती आखिर आपने देखा होगा अभी रास्ते में आया तो बीच में जगह फूल लगे हुए थे आपने देखा होगा घोड़े पर गंदगी पड़ी रहती है उस गंदगी से बाह फलती है, है बलबू फैलती है कोई बास से निकले तो नाक बंद कर लेता है लेकिन तो वही गंदगी बगीचे में डाल दी जाए और बीज लगा दिए जाए वही गंदगी फूलों में सुगंध बन जाती है वही गंदगी वही फूलों में फिलती है और आप उन फूलों को खरीद के लाते हैं और प्रेम का उपहार देते हैं वो वही गंदगी है जो घूड़े पर पड़ी ये उसका ही परिवर्तित रूप है सुगंध दुर्गंध का ही परिवर्तित रूप है जीवन में जो भी श्रेष्ठ है जिसे आप निर्द कह रहे हैं उसी से जलता है उसी से विकसित होता है उसी से बनता है निकृष्ट का मेरा विरोध नहीं है सुरेश निकृष्ट के विरोध में नहीं निकृष्ट का विकास है उसी ही परसुध, उस का ही पर उसका ही शुद्ध होता हुआ रूप है मैं किसी वास्तना के विरोध में नहीं हूं के परिवर्तन के पक्ष में हूं और जो वासना से लड़ेगा वो परिवर्तन नहीं कर सकता है वासना से लड़ने वाला परिवर्तन कैसे करेगा अगर कोई व्यक्ति अपने क्रोध से लड़ने लगा तो क्रोध को परिवर्तित कैसे करेगा लड़ने का प्रश्न नहीं है क्रोध को जानने का क्रोध से मैत्री करने का क्रोध से परिचित होने का क्रोध के रास्ते समझने का और ये सब तो बहुत सहानुभूति और प्रेरणी हो सकता है मैं जीवन में जो भी है उस सब को प्रेम करने के पक्ष में हूं प्रेम के माध्यम से ही उसे हम जानेंगे परिचित होंगे और उसके परिवर्तन का रास्ता संभव हो सकेगा परिवर्तन का मार ही धर्म है विनाश नहीं है वासना का वासना का परिवर्तन और इसलिए विनाश की जो दृष्टि है उसे मैं उसे मैं डिस्ट्रक्टिव कहता हूँ वो क्रिएटिव नहीं वो सृजनात्मक नहीं और दुनिया में धर्म का जो नाक हुआ धर्म का जो पतन हुआ उसका एकमात्र कारण है कि धर्म जो उसको विनोदक दृष्टिकोण पकड़ लिया है सृजनात्मक दृष्टिकोण उसका नहीं वह आपकी सारी बात्माओं के विरोध में खड़ा हो गया जबकि उसे आपकी बात्माओं के परिवर्तन का मार्ग बनना चाहिए पूछा है एक प्रश्न धर्म का रास क्यों हो रहा है पतन क्यों हो रहा है इतने संत हुए इतने महात्मा हुए इतनी से उनकी इतने धर्म लेकिन धर्म का पतन क्यों हो रहा है धर्म का पतन इसलिए हो रहा है कि जिन को हम जानते हैं महावीर को बुद्ध को वे सारे लोग अपनी वासनाओं को सृजनात्मक रूप से परिवर्तित किए लेकिन उनके, उनके पीछे आने वाला आदमी उनको विनाश करने लगा और ये होने के पीछे कुछ कारण है कारण यह है कि जब भी हम किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिसकी वासनाएं विलीन हो गई तो हम भी सोचते हैं कि हमारी भी वासनाएं विलीन हो जाए पर हम जो जो रुख अख्तियार करेंगे वो भूल इसलिए हो जाती है महावीर तो लोगों ने देखा लोगों ने देखा कि महावीर तो जीवन में अब बिल्कुल हिंसा नहीं रही उनका जीवन परिपूर्ण अहिंसक है तो लोगों ने सोचा हम भी हिंसा को नष्ट करें लेकिन उन्हें पता नहीं महावीर ने हिंसा नष्ट नहीं की महावीर ने अहिंसा उपलब्ध की इन दोनों के फर्क को समझ लें आप महावीर ने हिंसा नष्ट नहीं की है महावीर ने अहिंसा उपलब्ध की है अहिंसा के उपलब्ध होने से हिंसा विलीन हो गई लेकिन हमको दिखाई पड़ता है महावीर के जीवन में कोई हिंसा नहीं है तो हम भी पैर फूक के रखें हम भी पानी छान के पिए हम भी रात्रि में खाना ना खाएं, हम भी कुछ ऐसे उपाय करें कि हमारी हिंसा विलीन हो जाए इस भवन में प्रकाश चल रहा है बाहर के लोग देखेंगे कि इस भवन के लोगों ने अंधेरा अलग कर दिया अब कोई बादल अपने घर जाए उसके घर में अंधेरा हो, वो भी अंधेरे को के निकालने एक कमरे में हमने देखा है कि लोगों ने अंधेरा अलग कर दिया है अंधेरा अलग हो गया है प्रकाश आ गया लेकिन बात उल्टी है अंधेरा अलग नहीं होता प्रकाश आता है और अंधेरा नहीं पाया गया अंधेरे को अलग करके प्रकाश नहीं आता है प्रकाश के आने से अंधेरा विलीप हो जाता लेकिन हमें दिखाई नहीं पड़ता है कि अंधेरा नष्ट हो गया ऐसे ही हमें दिखाई पड़ता है कि महावीर के जीवन में हिंसा नष्ट हो गई क्राइस्ट के जीवन में दुश्मनी शत्रुता नष्ट हो गई बुद्ध के जीवन में क्रूरता नष्ट हो गई यह हमें दिखाई पड़ता है तो हम भी अपनी क्रूरता को हिंसा को नष्ट करने में लग जाते हैं जबकि सच्चाई यह है कि कोई चीज नष्ट नहीं होती कोई चीज उपलब्ध होती बुद्ध को प्रेम उपलब्ध हुआ है प्रेम को उन्होंने पाया है और इसलिए सारी घृणा दिलूल हो गई वो सारी शक्ति जो घृणा के मार्ग से बहती थी या प्रेम के मार्ग से बह रही थी धर्म नकारात्मक नेगेटिव हो तो उसका बिल्कुल अनिवार्य धर्म पॉजिटिव हो विधायक हो तो उसका विकास होता है जिन लोगों ने भी सत्य को या परमात्मा को, को या आत्मा को अनुभव किया है भी सारे लोग विधायक थे उन सबका जीवन दृष्टिकोण पॉजिटिव था लेकिन उनके पीछे अनुगमन करने वाले का दृष्टिकोण हमेशा निगेटिव होता है इगेटिव होना बिल्कुल स्वाभाविक है क्योंकि हमें व्यक्ति का आचरण दिखाई पड़ता है उसकी आत्मा दिखाई नहीं पड़ती अगर आप मुझे देखें तो आपको मेरी आत्मा तो दिखाई नहीं पड़ेगी मेरा आचरण दिखाई पड़ेगा तो आप भी आचरण से चलना शुरू कर देंगे आचरण हमेशा नकारात्मक होता है और आत्मा हमेशा विधायक होती महावीर को हम देखे बुद्ध को देखे हमें क्या दिखाई पड़ता है दिखाई पड़ता है कि वो हिंसा नहीं करते ये दिखाई पड़ता है। उनके भीतर जो प्रेम का जन्म हुआ है वो हमें दिखाई नहीं पड़ता हिंसा नहीं करते हैं ये दिखाई पड़ता है किसी का अपमान नहीं करते हैं ये दिखाई पड़ता किसी का बुरा नहीं करते हैं ये दिखाई पड़ता है लेकिन उनके भीतर कौन सा विधायक तत्व पैदा हुआ है जिसके कारण वो ये नहीं करते हैं हमें दिखाई नहीं पड़ता आचरण दिखाई पड़ता है क्योंकि आचरण बाहर है आत्मा दिखाई नहीं पड़ती क्योंकि आत्मा भीतर और तब हम सोचते हैं अगर ऐसा ही आचरण हमारा भी हुआ तो हम भी उनकी जैसी आत्मा को पहुंच जाएंगे आचरण निकलता है आचरण से आत्मा नहीं पहुंची जाती आप बिल्कुल महावीर जैसा आचरण करें तो भी आपके भीतर महावीर का ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा आप एक एक्टर हो जाएंगे अभिनेता हो जाएगा आखिर एक्टर्स क्या कर रहे हैं दुनिया अभिनेता क्या कर रहे हैं आचरण बिल्कुल कर सकते हैं और कई बस तो यह हो सकता है कि जिसका आचरण कर रहे हैं वो आदमी भी संदेह में पड़ जाए जापान में पिछले पहले महायुद्ध में एक बहुत बड़ा सेनापति हुआ उसकी प्रसिद्धि सारे, सारे दुनिया में थी सारा जापान उसके पीछे पागल था एक लड़का भी उन दोनों मिलिट्री में शिक्षा ले रहा था और उसके मन में भी कामना थी कि वो भी वैसा ही सेनापति बन जाए लेकिन सारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद की परीक्षा में में उस चोट आ गई और वो कमिट्री से कर दिया गया, वो तो इतना दुखी हुआ क्योंकि तो तो उसकी कामना थी कि वैसा सेनापति बन जाए उसने अपना आत्मघात करने के लिए हरा फिरी कर लेकिन बचा लिया गया किसी भाती बचा लेने के बाद उसका पिता उसे अमरीका दे गया वहां जाके वो धीरे धीरे अभिनय करने लगा ड्रामा हो बाद में उस सेनापति के ऊपर एक फिल्म बनी और उसमें उसने काम किया तो उस, उस लड़के ने उस सेनापति की जगह काम किया खुद बनाते में वो सेनापति उस फिल्म को देखने गया और उसमें उस अभिनेता का एक पत्र लिखा जो मैं हैरान हूं अगर मुझे चुनना पड़े तो तुम्ही असल मालूम पढ़ोगे और मैं नकल मालूम पढ़ूंगी उसने उस पत्र को संभाल के रख लिया उसने कहा मेरे जीवन की आकांक्षा थी कि मैं तुम जैसा बन जाऊं मैं बन गया और ऐसी पागल बहुत दुनिया में जो अभिनेता से सोचते हैं हमारी आकांक्षा थी हम महावीर जैसे बन जाएं बुद्ध जैसे बन जाएं हम बन गए अगर महावीर आ जाए तो ये महावीर के जो साधु हैं उनसे अव्वल नंबर ले लेंगे ये उनसे अगर उनकी परीक्षा है तो उनसे पहले एक्टिव हो जाएंगे इनको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे क्योंकि ये अभिनेता है अभिनेता जितना कुशल हो सकता है उतना वाद्य होना कठिन हो जाता है जो मूल है क्योंकि उसके तो एक्शन स्पॉन्टेनियस होते हैं सहज होते हैं इनका तो सब बंधा हुआ होता है ये भूल चुक से बिल्कुल नहीं होता अभिनय पैदा होता है आचरण को देखकर और इसी धर्म का पतन होता है धर्म अभिनय नहीं है धर्म असल में किसी का अनुकरण ही नहीं है जो भी आदमी किसी को फॉलो करता है किसी का अनुकरण करता है वो अभिनेता हो ही अनुकरण का अर्थ अभिनेता है, लेकिन सारी दुनिया में यही जाता है अनुकरण करो पीछे जाओ महावीर जैसे हो जाओ बुद्ध जैसे हो जाओ राम जैसे हो जाओ ये बिल्कुल पागलतम की शिक्षा है इससे ज्यादा मूर्खतापूर्ण और कोई तो बात नहीं हो सकती की कोई आदमी किसी दूसरे जैसा हो जाए अभिनेता हो जाएगा और क्या होगा हर मनुष्य की अपनी गरिमा है हर मनुष्य का अपना अद्भुत स्वभाव है अगर हम खोजने जाएं जाए छोटे से पत्थर को भी तो दूसरा वैसा ही पत्थर जमीन पर नहीं मिल सकेगा। अगर एक पत्ते को हम तोड़ रखते और खोजने जाएं सारी जमीन पर तो ठीक वैसा दूसरा पत्ता नहीं मिल सकेगा लेकिन आदमी को तो पागलपन बन सवार है कि क्राइस्ट जैसे बनो मोहम्मद जैसे बनो और फिर भी पच्चीस तो वर्षों के अनुभव के बाद हमारी आंखें निकलती क्राइस्ट को मरे दो हजार वर्ष दूसरा क्राइस्ट बन सका लेकिन लाखों पागल इस कोशिश में लगे हैं कि क्राइस जैसे बन जाएं। महावीर भी तो हुए ढाई हजार वर्ष हो कृष्ण को हुए और भी ज्यादा वर्षों हो गए राम को तो हुए और भी ज्यादा कोई दूसरा कृष्ण और दूसरा राम पैदा होता है लेकिन हमारी आंखें नहीं खुदती फिर भी हम कहते हैं आमकर हम करो करो जैसे बन जाओ वही मनुष्य किसी दूसरे जैसा नहीं हो सकता और अगर भगवान को ये इच्छा थी कि उन्हीं जैसा बनाना है तो आँख पैदा करने की कोई जरूरत नहीं थी आप यूनिट हैं, आप अद्भुत हैं आप अपनी क्षमता लेकर पैदा हुए आपको किसी की नकल करने का जिम्मा नहीं है आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप दूसरे आदमी की नकल बन जाएं और दुनिया में नकल की हो जाएंगे तो, तो दुनिया विकृत होती चली जाएगी क्योंकि वहाँ असली आदमी बिल्कुल नहीं रह जाएंगे इस दुनिया में झूठा इसीलिए है कि सारे लोग किसी दूसरे जैसा बनने की कोशिश में लगे अगर हर आदमी अपने ही जैसे बनने की कोशिश में लगे जो वो है अपने भीतरी तल पर वही हो जाए दुनिया बेहतर हो जाए धर्म अनुकरण नहीं है धर्म स्वयं हम जैसे हैं वैसा होने की दीक्षा किसी के पीछे जाने का कोई सवाल नहीं धर्म का क्यों फतन हुआ है इतनी शिक्षाओं के बाद उसका कारण ये एक और प्रश्न पूछा है कि इतने, इतने इतने बड़े लोग पैदा हुए उन्होंने जब दुनिया को ऊपर उठा दिया तो फिर दुनिया बार बार नीचे के उतर जाती ये तो ऐसी बात हुई कि आप कहें कि मेरे पिता ने बहुत शिक्षा ली थी तो अब, अब मैं अशिक्षित कैसे हूं अब मुझे शिक्षा की कोई सी जरूरत है या आप कहें कि मेरे पिता तो बहुत बड़े पढ़े लिखे आदमी थे तो मुझे पढ़ने लिखने की कौन सी जरूरत है नहीं आपके पिता कितने पढ़े लिखे हों आपके खून में पढ़ाई लिखाई नहीं आती है आपको फिर पढ़ना लिखना होगा तो दुनिया में बड़े पैदा होते हैं बड़ी हवाएं पैदा होती हैं बड़े समाज पैदा होते हैं लेकिन वो सब उनकी सीढ़ी के साथ समाप्त हो जाता है, नई सीढ़ी को फिर वहीं से शुरू करना होता है जहां उनने शुरू किया था धर्म के जीवन में हम किसी के कंधे पर खड़े नहीं हो सकते अपने ही पैरों पर खड़े तो होना होते कोई आप महावीर बुद्ध के कंधों पर तो खड़े नहीं हो सकते कि हम उनके कंधे पर खड़े हैं हमें उनसे बेहतर होना चाहिए आप अपने पैर पर खड़े हैं महावीर अपने पैर पर खड़े हैं कोई किसी के कंधे पर खड़ा नहीं हो सकता उनकी उपलब्धि उनकी प्रेचा है आपकी प्रेचा आपकी उपलब्धि बनेगी इसलिए दुनिया में ऐसा नहीं हो सकता अभी ये दुनिया है बहुत कोशिश की जाए बहुत बड़ा आंदोलन हो बहुत बड़ी क्रांति हो लाखों लोग ज्ञान को उपलब्ध हो जाए आत्म काक्षात हो जाए तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि 50 साल बाद इनके जो बच्चे होंगे वो आत्म काक्षात में उपलब्ध होंगे उनको फिर कोशिश वहीं से प्रारंभ करनी पड़ेगी जीवन का कोई भी शब्द खुद ही सीखना होगा हमारा और अपने करना होता है यही वजह है कि हमने वापस वहीं वहीं के और वो कभी नहीं होगा क्योंकि विकास दूसरे से नहीं आता उसे लाने की चेष्टा अपनी और निज होती इस संदर्भ में पूछना है मैंने कल तो कहा कि जीवन के सत्य को जानने के लिए मौत का सतत बोध आवश्यक है तो पूछ रहे अगर मौत का सतत बोध होगा तो धरती पर स्वर्ग लाने की चेष्टा सृजनशीलता का तो साफ हो जाएगा उसको तो प्रोत्साहन नहीं मिलेगा क्या इस निषेधात्मक व्यक्तिनिष्ठ प्रक्रिया के लिए बिन विधायक सामूहिक कार्यक्रम नहीं हो सकता जो मैंने कहा मृत्यु का बोर्ड यह कोई निषेधात्मक बात नहीं मृत्यु कोई कोई जूठी और कोई काल्पनिक बात नहीं है मृत्यु से बड़ा सत्य कुछ नहीं है मृत्यु से ज्यादा पॉजिटिव और क्या है मृत्यु से ज्यादा विधायक और क्या है और सब चीजें संदिग्ध हो सकती है मृत्यु का असंग्ध और सब चीजें की हुई न की हुई हो सकती है और सारी घटनाएं घटे ना घटे लेकिन मृत्यु भर अतं तो मृत्यु को निगेटिव क्यों कहते हैं आप मृत्यु से ज्यादा पॉजिटिव और क्या है उससे ज्यादा विधायक और क्या है वही तो निश्चित तथ्य है लेकिन मृत्यु से हम जन्म लोग हैं इसलिए हमें लगता है कि मृत्यु की याद करेंगे तो सब निषेधात्मक हो जाए मृत्यु की याद करने का सवाल नहीं आप मृत्यु में खड़े ही हुए हैं आप मृत्यु में खड़े ही हैं याद करें या ना करेंगे थोड़ी कोई जबरदस्ती याद करने को थोड़ी कहा जा रहा आप उसमें खड़े हुए हैं आप तो चारों तरफ से मृत्यु घेरे हुए हैं इसे देखना जरूरी है क्योंकि ये तो तथ्य है और तथ्य से तथ्य को जो नहीं देखेगा वो सत्य को कैसे बात करेगा तथ्यों को देख ही सत्य तक, तक का मार्ग बनता है लेकिन डर लगता है कि अगर मृत्यु मृत्यु का सतत स्मरण रखेंगे तो जीवन से हमारे पंजे हट जाएंगे जीवन पर हमारी पकड़ छूट जाएगी निश्चित ही जिसको आप जीवन समझ रहे हो उससे पकड़ छूट जाएगी लेकिन उससे पकड़ छूट ही जानी चाहिए वो जीवन है ही नहीं वो जीवन होता तो पकड़ नहीं छूटती अगर मौत के स्मरण से जीवन पर पकड़ छूट जाती है तो वो जीवन नहीं है। जिस पर पकड़ छूट जाए तो वो कोई जीवन रह मृत्यु के स्मरण मार्ग से जो जीवन व्यर्थ हो जाए वो कोई जीवन है वो जीवन नहीं लेकिन हम डरते क्योंकि हम उसी को जीवन समझे हुए हम उन चीजों को जीवन समझे हैं जो कि हमारे पास है ही नहीं भारतीय साधु राम तीर्थ अमेरिका और यूरोप से घूम के वापस लौटे वो हिंदुस्तान में एक छोटी सी रियासत में नहमान हो गए उस राजा ने उनसे दिन सुबह आके पूछा कि मैं ईश्वर को जानना चाहता हूं मुझे कुछ बताए रामकृष्ण ने कहा ईश्वर को जानना चाहते हो या ईश्वर से मिलना चाहते हो उस राजा ने कहा मिला दो तो और भी बड़ी कृपा होगी लेकिन जब उसने ये कहा मिला दे तो उस जराजी ख्याल नहीं था कि यार भी मिलाने को राजी हो जाए कौन मिलाने को राजी हो? गी? उसने बहुत सन्यासी देखे बहुत पंडित देखे थे जो जो ईश्वर की बातें तो करते है लेकिन मिलाने का सवाल उठे तो मार चढ़ जाए रामकृष्ण ने कहा कि मिलना चाहते हैं तो अभी मिलना चाहते हैं या छुड़ ठहर सकते हैं राजा और भी हैरान हुआ उसने कहा याद भी या तो पागल है और यह हर झूठी बात कह रहा है। आप कहने लगा कि अभी मिलना चाहते हैं या थोड़ी देर ठहर सकते राजा ने का जब जवाब कहते ही है तो मैं अभी मिल लू राम के मैं चाहता था ऐसे लोग मुश्किल से आते हैं जो अभी मिलना चाहते हैं तो ठीक है थोड़ा सा काम कर ले मैं जरा उनको खबर कर दू आपसे मिलने की राजा बहुत हैरान हुआ कि क्या बातें कर रहे हैं उसने कहा भी कि मैं परमात्मा से मिलने की बात करता हूँ आप कुछ गलती तो नहीं समझ गए किसी और से मिलने की बात तो नहीं समझ गए रामचृत ने कहा मैं तो परमात्मा के सिवाय किसी की बात ही नहीं करता हूँ इसलिए भूलने का कोई सवाल नहीं आप एक कागज पर अपना परिचय लिख हैं मैं जब उनके पास पहुँचा दू आपसे तो भी कोई मिलने आता होगा तो आप लिखवा लिखें कि आप खोज है का उचित ठीक है मैं भी तो किसी से पूछता हूँ तो लेता हूँ खोज है क्या है किस मिलना चाहता है उसने अपने कागज को अपना नाम लिखा लिखा कि मैं फला स्टेट का मालिक हूँ लिखा कि मेरा फला मकान है ये सारी बातें लिखी और उसने रामकृत को दिया राम रामकृत हंसने लगे और उसने कहा इतने झूठ को लेकर भगवान से मिलने झूठ उस तो राजा ने कहा इतनी झूठ जरा भी नहीं है मैं राजा हूँ यही मेरा नाम है यही मेरा भवन है रामचित ने कहा इस भवन में तुम कितने दूर से हो इस भवन में तुम्हारे पहले कोई और था और उसके पहले भी कोई और था अब तुम अपने साथ भवन को ले जाओगे या तुम्हारे पीछे कोई और इसमें रहेगा तुम मालिक कैसे हो सकते हो राजा थोड़ा चिंता में पड़ गया हो इस भवन का मालिक होना कठिन है रामकृष्ण का ये करा है तुम्हारा मकान नहीं इसमें और लोग भी रहे हैं और लोग रहेंगे इसमें तुमसे पहले बहुत लोग रहे हैं तुमसे बाद में बहुत लोग तो रहेंगे तुम भी एक मेहमान हो मकान में लेकिन तुम्हारा मकान इस में मत रहो राजा ने कहा ठीक ही कहते हैं कि मेरे बाहर दोनों को तो इस मकान में रहेगा मैं इसको ले जाने में असमर्थ हूं तो जिसको तुम ले जाने तो उसके मालिक कैसे हो सकते हो? उस राजा ने कहा छोड़े मकान की बात छोड़ दे लेकिन मैं राजा तो हूं ये जो मेरा नाम है ये तो मेरा है तो राम कीर्तन का अगर तुम्हारा नाम तुम्हारे पिता ने दूसरा रख दिया होता तो क्या तुम दूसरे आदमी हो जाते? या आज तुम्हारा नाम बदल दे तो क्या तुम दूसरे आदमी हो जाओ क्या नाम के बदलने से तुम्हारे भीतर कुछ बदलेगा राजा ने कहा नाम के बदलने से भीतर क्या बदलेगा नाम बदलेगा मैं तो क्यों वही रहूंगा राम कीर्तन का तो नाम तुम्हारा होना नहीं ये तुम्हारा कोई कोई अनिवार्य हिस्सा नहीं है इसके बदलने से कुछ बदलाहट नहीं आती तुम फिर भी वही रहोगे और तुम कहते हो मैं राजा हूं सर अगर तुम भिपारी हो जाओ तो तुमने क्या बदल जाएगा तुम्हारे भीतर क्या बदल जाएगा तुम्हारे बाहर चीजें बदल जाएंगी महल की जगह झोपड़ा होगा बहुत नौकर चाकर की जगह कोई भी नहीं होगा बहुत संपत्ति तुम्हारे बाहर फिर बार तुम्हारे पास टूटे फूटे बर्तन होगी गुच्छा का पात्र होगा लेकिन तुम्हारे भीतर क्या बदल जाएगा तुम्हारे राजा न होने कहा यदि मैं सोचता हूं तो पाता हूँ मेरे भीतर तो कुछ भी नहीं बदलेगा बदलाव बाहर होगी तो फिर रामकृष्ण का वो जो भीतर है जो किसी बदलाव के लिए बदलता उसका अगर तुम परिचय दो तो परमात्मा से मिलाओ नहीं तो ये सब जो जो झूठा है ये तो वास्ता नहीं संबंध नहीं ये नाम तुम्हारा नहीं है मालिक तुम नहीं हो राजा तुम नहीं हो तुम कौन हो उसके बाबत कुछ बात होनी चाहिए तो राजा चुप रह गए अगर ये सत्य हो तो फिर उसने कहा बड़ा कठिन है मैं तो अपने को जानता नहीं हम जिसे जीवन कहते हैं वो जीवन है अगर आप विचार करेंगे तो पाएंगे वो जीवन नहीं जिसे आप समझते हैं अपना व्यक्तित्व आपका व्यक्तित्व है विचार करेंगे तो पाएंगे ये व्यक्तित्व नहीं तो इस डर से कि कहीं ये भ्रम टूट न जाए सोचें कि विचार करना बड़ी खतरनाक बात है विचार तो बड़ा निषेधात्मक है जो भी चीज तो विचार करो उसी का निषेध हो जाता है इसलिए फिर विचार ही मत करो अगर ये सोचते हो तो दूसरी बात है लेकिन अविचार ही निषेधात्मक है उसके कारण ही जो वास्तविक जीवन है वो दिखाई नहीं पड़ता और जो अवास्तविक जीवन है वो दिखाई पड़ता है एक शराबी शराब पिए हो हम उससे कहें कि तुम जरा शराब पीना बंद करो फिर दुनिया को देखो वो कहे मेरी सारी दुनिया बदल जाएगी जो मैं शराब पी के देख रहा हूँ उस तो निषेध हो जाएगा आप कैसी निषेध की शिक्षा देते मेरी सारी दुनिया गड़बड़ हो जाएगी उससे कहेंगे कि तुम शराब पी जो देख रहे हो वो दुनिया नहीं है तुम बिना शराब के जो देखोगे वही दुनिया है जीवन में विचार कर जाग कर जो देखा जाता है वही सत्य है इसलिए मृत्यु कोई निषेध नहीं है मृत्यु तो एक सत्य है वो चारों तरफ घेरे हुए हैं जो उसे नहीं देख रहा है वो अंधा है जो से नहीं देख रहा है वो जीवन को कभी नहीं जान सकेगा इसलिए मैंने कहा कि मृत्यु को जाने लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि मृत्यु को सतत स्मरण रखें सतत स्मरण का तो अर्थ ही यह है कि आप जानते नहीं हैं जिसे आप जानते नहीं उसका स्मरण रखना होता है जिसे आप जानते हैं उसका स्मरण नहीं रखना होता आप जिस चीज को नहीं जानते हैं उसका स्मरण रखना होता एक संन्यासी मेरे मित्र है वो जब भी बैठते हैं तो वो वो हमेशा स्मरण रखते हैं कि मैं ब्रह्म ब्रह्मू अहम ब्रह्मास्म तो मैंने उनसे कहा कि आपको पता नहीं है इसलिए बार बार दोहराते अगर पता हो कि मैं ब्रह्म ब्रह्मू तो ये बार बार बकवास क्यों लगा रखी है कि हम ब्रह्मास्म अहम ब्रह्मास्म ये बकवास तो इस बात का सबूत है कि आपको पता नहीं है अगर आपको पता हो तो मामला खत्म हो गया स्मरण रखने की क्या बात है स्मरण तो हम बातों को रखते हैं जिनका हमें पता नहीं होता अज्ञान का स्मरण रखा जाता है ज्ञान का कोई स्मरण नहीं होता ज्ञान तो है आप जानते हैं बात खत्म हो गई आपको दिख जाए कि मृत्यु है बात खत्म हो गई अब इसको कोई घोटना थोड़ी पड़ेगा जनराज की मृत्यु चारों तरफ मेरे मुझे घेरे हुए अगर ऐसा आप दोहरा रहे हैं कि मृत्यु मुझे चारों तरफ घेरे हुए हैं तो अभी आपको पता नहीं है आप इस झूठी बात को बार बार दोहरा कर विश्वास दिला रहे हैं मैं लोगों को देखता हूँ वो, वो इस तरह की झूठी बातों को बहुत दिन दोहराते रहते हैं उनको लगने लगता हमें कुछ बात का पता चल गया नहीं मैंने ये नहीं कहा कि सतत स्मरण रखे मैंने कहा इस मरण को उपलब्ध हो जाए सतत स्मरण रखना एक बात है स्मरण को उपलब्ध हो जाना आपको यह देख जाना चाहिए यह अवेकनिंग आपके भीतर हो जानी चाहिए कि मृत्यु है बात खत्म हो गई इसके बाद कुछ तो याद थोड़ी रखना है याद रखना ही फिजुल की बातें याद रखनी पड़ती हैं जिन बातों को आप जान लेते हैं उन्हें याद नहीं रखना पड़ता है स्मृति इस इसीलिए ज्ञान नहीं है ज्ञान बड़ी दूसरी बात है स्मृति भूली जा सकती है ज्ञान भूला नहीं जा सकता जिसे याद रखा है उसे किसी दिन भूल भी सकते हैं लेकिन जिसे जाना है उसे भूलने का कोई उपाय नहीं होता क्योंकि उसे कभी याद थोड़ी किया उसे जाना है जो जाना है वो कभी भूला नहीं जाता और जो याद किया वो कभी भी भूला जाता तो मैंने ये नहीं कहा कि आप बैठे उठते सोते जागते स्मरण रखें कि मृत्यु है ऐसे में तो पागल हो जाएंगे ऐसा स्मरण रखेंगे तो जरूर जीवन गड़बड़ हो जाएगा नहीं मैंने कहा जाने जागे और देखें कि क्या है तो आपको मृत्यु दिखाई पड़ेगी और मृत्यु दिखाई पड़ेगी तो आपके भीतर आकांक्षा पैदा होगी कि अगर ये मृत्यु है तो फिर जीवन क्या है अगर ये सब मृत्यु है तो मैं जीवन को जानने के लिए क्या करूं तो आपके भीतर प्यास पैदा होगी उस प्यास के लिए मैंने कहा कि मृत्यु के प्रति जागना उचित है संबंध में कि जीवन की जागृति रखने के लिए क्या मृत्यु का डर जरूरी है मैंने डर नहीं कहा मृत्यु का क्योंकि तो मृत्यु से डर का मतलब ही क्या है मृत्यु है यह जानना जरूरी है जो इसे नहीं जानता वही डरता है डरने का अर्थ यह होता है कि हमें यह ख्याल है कि हम किसी दिन मर जाएंगे अभी जिसे हम जीवन समझ रहे हैं वो छीन लिया जाएगा तो डर इस बात का होता है कि जो हमारा जीवन है वो कहीं मृत्यु छीन ना ले डर इस बात का होता है लेकिन अगर आपको पता चल जाए कि आप मरे हुए हैं तो डर किस बात का होगा अगर आपको पता चल जाए कि आप मरी रहे हैं रोज मर ही चुके हैं काफी तो डर किस बात का होगा जिसे आप जीवन समझ रहे हैं वो जीवन मालूम हो तो फिर मृत्यु का डर मालूम होता है और अगर यही मृत्यु दिखाई पड़ने लगे तो डर क्या होगा मृत्यु का जो ऐसे मृत्यु जान लेते हैं मृत्यु के डर के बाहर हो जाते हैं और मृत्यु के डर के जो बाहर हो जाता है वही व्यक्ति जीवन को जानने में समर्थ होता है हम हम इसीलिए डरते हैं डरते इसीलिए हैं कि ये सब जो हमारा जीवन है ये छिन जाएगा मृत्यु छिन जाएगा तो हमें मृत्यु का डर लगता है कि मृत्यु छीन लेगा एक साधु था जापान में एक गांव के बाहर ठहरा हुआ था उसकी कुछ बातें ऐसी थी कि, कि लोग, लोग उसके विरोध में हो गए उसकी बातें कुछ ऐसी विद्रोह की थी कि लोगों ने सोचा इसकी हत्या ही कर दो जब लोगों को कोई उत्तर नहीं सूझता किसी बात का तो हत्या सूझती जब किसी बात की कोई समझ ना सूझे कुछ दिखाई ना पड़े कि इस आदमी को क्या उत्तर दें तो फिर गोली से या फांसी से उत्तर देना होता इसलिए जो असली प्रश्न है असली उत्तर है वो हमेशा लोग फिर फिर फांसी से या जहर से तो दे देते तो सोचा इस आदमी को मार ही डाले कुछ दो चार लोग उसको प्रेम भी करते थे उन्होंने रात को जाके उस साधु को खबर की कि आज तुम इस झोपड़े को छोड़ दो आज रात खतरा है गांव के एकांत में अकेले में ये झोपड़ा है नदी के पार लोग हत्या करने का विचार कर रहे हैं वो साधुओं का मुझे अगर पता ना होता तो मैं कहीं चला भी जाता अब वो लोग यहां ढूंढते हुए आएंगे और मैं यहां नहीं मिलूंगा तो कैसा अच्छा नहीं लगेगा तो, तो वैसे मुझे पता नहीं होता तो मैं कहीं चला भी जा सकता था साधु ही ठहरा कहीं आता जाता रहता हूँ लेकिन आज की रात तो हजार काम छोड़ के भी यही रहना पड़ेगा तो वो लोग आएंगे और मैं नहीं मिलूंगा अच्छा नहीं मालूम होगा जब पता चल जाए कि मेहमान आने वाले हैं और घर का मालिक छोड़कर भाग जाए ठीक नहीं उस साथ रुक गया उन लोगों ने समझा ये पागल है और इसके साथ बैठना या इसके साथ पता चलना भी खतरनाक है वो लोग भाग गए वहां रात अंधेरे में लोग उसे हत्या करने पहुंचे रोज तो वो दरवाजा बंद करके सोता था आज उसने दरवाजा खुला रखा था क्योंकि बेहद उनको परेशानी हो आके दरवाजा खोलना पड़े तो नाहक की परेशानी क्या देनी उसने दरवाजा खुला रखा था और दरवाजे के पास ही वो एक तो सोया हुआ था वे लोग अंधेरा में गए उन्होंने तलवार उठाई जैसे तलवार उठाई उस साथ उन्होंने कहा कि मेरी आदत किसी को बीच में टोकने की कभी नहीं है जो आदमी जो काम कर रहा है उसे करने दो लेकिन बिल्कुल गलत काम होते हुए भी देखा नहीं जाता तुम जिस तरफ तलवार उठाए हो उस तरफ मेरे पैर है गर्द मेरी इस तरफ अब तुम बिल्कुल गलती काम किए दे रहा मारना हो तो तलवार गर्दन की तरफ मारनी चाहिए अंधेरा है इसलिए तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा लेकिन मुझे तो समझ में आ रहा है मैं बड़ी देर से अंधेरे में हूँ तो मुझे थोड़ा समझ में आता तुम अभी अभी आए आयो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा गर्दन किस तरफ है घबरा गए दरवाजा खोल कर सोया है पता चला है, इसको पता भी चल चुका है फिर भी भागा नहीं है और अब ये बता रहा है कि भूल चूक मुझसे नहीं देखी जाती पैर उस तरफ है गर्दन इस तरफ उन लोगों क्या तुम्हें मरने से कोई डर नहीं है वो साधु हंसने लगा उसने कहा जिस दिन में जाना जिसे तुम जीवन कहते हो वो मृत्यु है उसी दिन मृत्यु का भय विलीन हो गया और अब जिसे मैं जीवन जान रहा हूं उसे तुम्हारी तलवार न छीन सकती है नष्ट कर सकती है। जिसे जिसे तुम जीवन जानते थे वो मेरे लिए मृत्यु हो चुका है और जिसे तुम मृत्यु जानते हो वो मेरे लिए जीवन उस साधु ने कहा जो मर चुके हैं अपनी तरफ से उन्हें मारने का कोई उपाय नहीं जो जान चुके हैं कि मृत्यु हो चुकी उन्हें उन्हें अब मारने का कोई रास्ता नहीं जो जीवन के भ्रम में है वे ही केवल मर सकते उन्हें को केवल मरने का भय सताता है ये ये जो मैंने कहा मैंने ये नहीं कहा कि मृत्यु के भय से आप पीड़ित हो जाएं, ना मैंने फिर तो ये कहा कि सभी कुछ मृत्यु है इसे जान लें इसको समझ लें इसे देख लें तो देखने से आपके भीतर एक क्रांति घटित हो पूछा है कि आप कहते हैं कि साधु को देखने से दया आती है तो क्या कोई आत्मार्थी साधु नहीं है सब साधु को एक ही लाइन में रखने से क्या साधुत्व का आप अपमान नहीं करते हैं साधुत्व का तो मैं ये तो मैंने कहा ही नहीं कि साधुत्व पर मुझे दया आती मुझे तो साधु पर दया आती और साधुत्व में और साधु में बड़ा फर्क असल में जिसके भीतर साधुत्व तो होता है उसे पता भी नहीं होता कि मैं साधु हूं कि ग्रस्त हूं कि क्या हूं और जिसको इस बात का पता है कि मैं साधु हूं वो अभी साधु का ढोंग कर रहा है साधुता कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप लेबल बदलने कपड़े बदलने रंग रूप बदलने तो साधु हो गए असल में जितने लोग साधु की शक्लों में दिखाई पड़ते हैं समझ लेना की इन इन आदमियों को अपने साधु होने पर शक है अन्य था ये वेशभूषा रखने की कोई जरूरत नहीं इन्हें शक है थोड़ा इन्हें शक है कि आप इन्हें साधु नहीं समझेंगे इसलिए साधु होने का सारा ढोंग सारी व्यवस्था है साधु क्या कोई कोई ये कोई कोई मिलिट्री के सैनिक हैं क्या कि इनको तगमे लगा दिए और ड्रेस पहना दिए और नंबर लगा दिए और ही हालत साधुओं की भी है वे भी तगमे लगाए हुए एक साधु गांधी के पास पीछे आया था संन्यासी था वस्त्र पहने हुए था अपने आके गांधी से कहा कि मैं आ, मैं सेवा करना चाहता हूं मैं आपकी बातों से प्रभावित हो गया हूं अमरीका में था वहां से चला आया हूं तो गांधी ने कहा पहली सेवा ये करो कि यह गैर एक वस्त्र उतार दो ये गेरुए वस्त्र अलग कर दो पहली सेवा ये करो उसने कहा क्यों इससे क्या बाधा है आपको तो गांधी ने कहा क्या तुम्हें अपने साधु होने में शक है क्या तुम्हें संदेह है कि तुम्हारे गेर वस्त्र छिन जाएंगे तुम्हारी साधुता छिन जाएगी और जिनकी साधुता वस्त्रों में इस तरह बंधी हो उनको साधु कहिए साधु बड़ी दूसरी बात है साधुत्व बड़ी दूसरी बात साधुत्व का तो आदर होना ही चाहिए लेकिन साधु के आदर के कारण साधुत्व का आदर नहीं हो पाता आप साधुओं को पूज रहे हैं और इसलिए अनेक बार साधुत्व तो आपकी नजर में दिखाई ही नहीं पड़ता और सच में जिसके भीतर साधुत्व तो होगा वो कोई साइनबोर्ड लगा के घूमेगा ये मैं कल्पना भी नहीं कर सकता ऐसी चाइल्ड ऐसी बचकानी बात उसके दिमाग में उठेगी कि वो ढोंग करे व्यवस्था करे खास तरह के कपड़े पहने और खास तरह के खास तरह की के पाखंड को रचे ये कल्पना इतनी इमेच्योर है ये इतनी बचकानी है कि किसी थोड़े से समझदार आदमी को भी इसमें शक मालूम होगा लेकिन वो हमें दिखाई पड़ रहा है और इसका कारण यह हुआ कि धीरे धीरे साधुत्व तो आदर के नीचे उतर गया है और साधु आदर पर बैठ गया मैं साधुओं को आदर से उतार ही देना चाहता हूं ताकि साधुत्व की प्रतिष्ठा हो सके और साधुत्व तो को देखने के लिए आंखें चाहिए साधु को देखने को तो अंधे भी पहचान लेते हैं कि ये साधु जा रहा है लेकिन साधुत्व को देखने के लिए आंखें चाहिए बड़ी गहरी आंखें चाहिए साधुत्व को पहचानना उतना आसान नहीं है और साधुत्व को आदर देना तो और भी कठिन है इसलिए कठिन है कि साधुत्व आपके बंधे बनाए ढांचों में नहीं पाया जाता और आपने जो ढांचे बना दिए उनमें कभी खड़ा नहीं होता इसलिए हमेशा यह होता है जब साधु पैदा होता है साधुत्व वाला सभी दुनिया में एक नया पंथ बन जाता है क्योंकि पुराने किसी पंथ के ढांचे में वो साधु बैठता नहीं उसी साधु को लेकर अब नया पंथ बनाना पड़ता है क्योंकि वो नए ढांचे का आदमी होता है अगर आप जैनों से पूछे कि क्राइस्ट साधु हैं कहेंगे तो कैसे हो सकते हैं क्योंकि महावीर के ढंग के तो नहीं कैसे हो सकते आखिर महावीर का एक ढंग है नंगे खड़े हुए तो क्राइस्ट तो कपड़े पहने हुए तो ये कैसे साधु होंगे ये कैसे साधु हो सकते एक ढांचा है महावीर को देखकर एक ढांचा बना लिया गया अब उस ढांचे में जो फिट हो जाएगा वो जेनियो को साधु दिखाई पड़ेगा बुद्ध बुद्ध को देखकर बौद्धों ने ढांचा बना लिया उस ढांचे में जो फिट हो जाएगा वो बौद्धों को साधु दिखाई पड़ेगा और बड़े मजे की बात ये है कोई साधु आपके ढांचे में फिट होने को आएगा और जो आपके ढांचे में फिट होने को आ जाए उसको साधु कहिएगा साधु अपना जीवन जीता है सहज जीवन जीता है अपना ढांचा उसका विकसित होता है वो किसी के ढांचे को अंगीकार नहीं करता वो अपने ढंग से जीता है अपने बोध से जीता है तो जब भी ये ढांचों में बंधे हुए लोग दिखाई पड़े तो समझना समझना कि इनके भीतर अभी साधुता का जन्म नहीं हुआ अभी ये साधु होने के भ्रम में पड़े हुए एक एक एक स्मरण मुझे आता है एक आश्रम में बहुत से भिक्षु थे और एक आदमी ने आके पूछा उस आश्रम के गुरु से मुझे भी साधु होना है उस तो आश्रम के गुरु ने कहा तुम्हें साधु दिखना है या साधु होना इन दोनों में फर्क है उस गुरु ने कहा तुम्हें साधु दिखना है या साधु होना है अगर दिखना है तो बिल्कुल आसान बात है अगर होना है तो बहुत कठिन है दीखना बिल्कुल आसान है अभी आप यहां बैठे हैं आधा घड़ी भी नहीं लगेगी आप साधु हो जाएं कपड़े बदल लीजिए सिर घुटा लीजिए किसी का आशीर्वाद ले लीजिए आप साधु हो गए अभी आप दूसरों के पैर पड़ते थे दूसरे आपके पैर पड़ने लगेंगे आधा घड़ी में आप ग्रस्त से आप साधु हो गए इतनी मजाक बनाई हुई है साधुता की साधुता जीवन भर की गहरी उपलब्धि है कोई साधु नहीं होता अभी एक बहुत बड़े साधु ने मुझसे पूछा आप आप साधु क्यों नहीं हो जाते मैंने कहा साधुता कोई ऐसी बात है कि कोई चाहे तो हो जाए साधुता तो विकसित होती है ग्रोथ है बहुत आहिस्ता आहस्ता मनुष्य के चित्र में परिवर्तन होता रहता है और एक बढ़ती होती है उसे पता भी नहीं चलता कि कब क्या हो गया कब दुनिया छूट गई हो वो दूसरा आदमी हो गया दूसरों को भला पता चल जाता हो उसे पता भी नहीं चलता आपको पता चला आप किस दिन जवान हुए आपको पता चला आप किस दिन बूढ़े हुए आपको बिल्कुल पता नहीं चला दूसरों ने आपको कहा होगा कि अब तो आप बूढ़े हो तो गए लेकिन आपको पता चला था पहले कि आप बूढ़े हो गए किस दिन बूढ़े हो गए जीवन में जो भी महत्वपूर्ण है वो बहुत धीरे दीर धीरे भीतर भीतर विकसित होता रहता उसका पता भी नहीं चलता कि कब क्या हुआ लेकिन हम देखते हैं एक आदमी कल तक ग्रस्त था उसकी पत्नी मर गई वो अब साधु हो गया एक आदमी दुकानदार था उसका घाटा लग गया वो साधु हो गया एक आदमी को कोई और तकलीफ आ गई वो साधु हो गया एक आदमी का दिमाग खराब था उसने ज्यादा जोर से गीता पढ़ ली वो साधु हो गया किसी ने रामायण पढ़ ली वो साधु हो गया किसी ने किसी की बात सुन ली वो प्रभावित हो गया भावाविष्ट हो गया और साधु हो गया इतनी इतनी आसान बात है क्या साधुता जीवन भर का अर्जन है बड़े धीरे धीरे पौधा बड़ा होता और फूल आते बहुत धीरे धीरे जीवन भर के अनुभव और बोध से भीतर साधुता का फूल उत्पन्न होता है और जब वो उत्पन्न होता है तो वो इन इस तरह की नासमझी की बातों में प्रकट नहीं होता जापान का एक राजा था उसने कहा कि मैं किसी साधु को मिलना चाहता हूं लोगों ने उससे कहा इतने साधु है किसी से भी मिलने उसने कहा नहीं लेकिन इन समय में तो किसी साधु से मिलना चाहता हूँ उन्होंने कहा गांव के बाहर पहाड़ी के पास एक आदमी रहता है एक बुरा आदमी शायद उसके वजीरों ने कहा कि वो आपको साधु मालूम पड़े वो राजा वहां गया उसके निकट रहा वो उससे बहुत प्रभावित हुआ कुछ दिन रहने के बाद उसने जाना कि इस आदमी को कुछ मिला है इसकी आंखों में कोई जलक है इसके प्राणों में कोई स्पंदन इस है इसके आचरण में कोई संगीत इस है इसमें कुछ जाना है उसने कहा कि मैं आपको अपना राजगुरु बनाना चाहता तो एक बहुत बहुमूल्य कीमती लबादा बनवा के ले गया उसमें उसने हीरे जवाहरात, जड़वाए मखमल का उसे बनवाया और जाके उस साधु को पहनाया उस साधु खूब हंसने लगा उसने कहा कि इसे तुम प्रेम से देते हो तो मैं इंकार कैसे करूं लेकिन तुम इसे ले जाओ इसलिए इसे यहां से ले जाओ कि यहां जंगल में तो भालू है बंदर हैं होते हैं यही मेरे मित्र हैं तो वे इस लबादे में मुझे पहने देख के बहुत हंसने लगेंगे घूम अभी, अभी रहा है जंगल तो यहाँ कोई आदमी तो रहता नहीं जो मेरे चोगे को देख के बुद्धू बन जाए यहाँ तो जंगल के जानवर है वो बहुत हंसने लगेंगे वो कहेंगे कि ये बूढ़ा हो गया फिर भी अभी इसकी बुद्धि बचकानी है चोगा पहन के घूम रहा तो उसने कहा कि इसे ले जाओ लेकिन ये आप जिनको साधु कहते हैं वो क्या कर रहे हैं कि बुद्धि बड़ी बचकानी और इसलिए ये बचकानी बुद्धि के लोग सारी दुनिया में उपद्रव का कारण बने हुए ये साधु दुनिया को लड़वा रहे हैं और कटवा रहे हैं और परेशान कर रहे हैं इन साधुओं के ऊपर बहुत हत्या बहुत भार बहुत जिम्मा है जितना असाधुओं ने पाप नहीं किया इन साधुओं ने किया है और कर रहे रोज किए जा रहे हैं और फिर भी हम हम पूछते हैं कि साधु का अपमान साधु के अपमान का प्रश्न नहीं है साधु के नाम से जो चल रहा है उसका मैं कह रहा हूं और इसीलिए उसके लिए कह रहा हूं कि ताकि वास्तविक साधुता के प्रति हमारे मन में एक सम्मान पैदा हो हम उसे पहचानना और जानना सीख सके उसे जानने और पहचानने के लिए कुछ और बातें जरूरी हैं, कपड़े का परिवर्तन नहीं तो सारे जीवन की क्रांति जरूरी है सारे जीवन की क्रांति और जीवन की सहज चर्या जरूरी है जब कोई साधु हो जाता है तो जीवन अत्यंत सहज हो जाता है उसके जीवन की सारी जटिलता विलीन हो जाए, उसके जीवन में लाभ हानि शून्य हो जाए, इनको आप साधु कह रहे हैं ये 24 घंटे लाभ हानि की भाषा में सोच रहे हैं इन्होंने अगर घर भी छोड़ा है तो इस ख्याल में कि इसके बदले में स्वर्ग मिलेगा या मोक्ष मिलेगा ये पुराने दुकानदार ही है। इनके हैं इनके सोचने के झंग वो प्रॉफिट के हैं ये छोड़ा है ये मिलेगा जो आदमी भी त्याग इसलिए करता हो कि इसके बदले में कुछ मिलेगा उसने त्याग किया ही नहीं वो तो अभी पुराने ही हानि के हिसाब से सोच रहा है इन साथियों में आप जाइए पूछिए कि आपने घर त्याग क्यों किया वो कहेंगे मोक्ष के लिए यानी घर त्याग जैसी सड़ी चीज के बदले में मोक्ष पाने का हिसाब बिठा रहे हैं घर क्या छोड़ दिया है मोक्ष पाना चाहते हैं बहुत सस्ती कीमत पर पाना चाहते हैं और अगर घर की कीमत को तो ही मोक्ष मिलता हो तो कितने समझदार लोग लेने उसे राजी होंगे कौन उसे लेने राजी होगा जो घर के छोड़ देने से मिल जाता है पर ये, ये सोच रहे हैं कि कुछ तो छोड़ दिया तो कुछ मिल जाए जो मिलने के ख्याल से छोड़ रहा है वो छोड़ ही नहीं रहा छोड़ना तो होता है व्यर्थता के बोध से एक चीज व्यर्थ हो जाती है और छूट जाती वो तो अलग बात है इसलिए साधु को मैं कहता हूं वो कुछ भी छोड़ता नहीं है उससे चीजें छूट जाती है तो वो कुछ छोड़ता नहीं है उससे चीजें छूट जाती हैं वो किन्हीं चीजों का त्याग नहीं करता है उससे कुछ चीजें परित्यक्त हो जाती हैं उसके जीवन में जो जो व्यर्थ हो जाता है उससे उसकी पकड़ विलीन हो जाती है किसी चीज के बदले में पाने के लिए नहीं मोक्ष त्याग का बदला नहीं है असल में त्याग अगर ठीक से हो जाए तो वही मोक्ष है त्याग बदला नहीं है किसी चीज के छोड़ने का मोक्ष का मतलब है सब चीजें छूट जाए तो आप मुक्त हैं लेकिन जो आदमी किसी चीज को पाने के लिए कुछ छोड़ रहा है वो तो बंधन में ही है जो अभी मोक्ष की कामना से सन्यासी हुआ है वो अभी बंधन के भीतर है अभी उसकी कामना भी है अभी बंधन भी है अभी लेन भी है अभी कुछ छोड़ रहा है कुछ पाने का ख्याल भी अभी वासना अभी कामना कहीं गई नहीं तो इनको मैं साधु नहीं कहता साधु मैं उसे कहता हूं जिसके जीवन के ज्ञान ने कुछ चीजें उसके हाथों से अपने आप छूट गई हों धीरे धीरे धीरे धीरे उसका सब छूट जाए और वो अकेला ही रह जाए अकेली चेतना मात्र रह जाए और उसकी कोई पकड़ किसी चीज पर ना हो वैसी स्थिति में जब साधु का फलित होती है तो मैंने कहा पहचानना कठिन होता है हम बहुत अंधे लोग हैं हम ऊपरी चीजें पहचान लेते हैं भीतरी चीजें पहचानना बहुत मुश्किल है इसलिए जब असली साधु पैदा होगा तो आप या तो उसको पत्थर मारेंगे या उसको गोली मारेंगे या जहर पिलाएंगे या फांसी लटका देंगे और जब नकली साधु होगा तो आप उसके पैरों में सिर रखेंगे धन चढ़ाएंगे उसकी पूजा करेंगे प्रार्थना करेंगे असली साधु के साथ तो बहुत दुर्व्यवहार होता रहा है और नकली साधु के साथ बहुत सदव्यवहार होता रहा है इसलिए मैं मैं साधु के तो विरोध में हूं जिसको हम साधु करके जानते हैं लेकिन साधुता के विरोध में नहीं हूं उसी के लिए तो सारी बातें कह रहा हूं कि वो साधुता कैसे विकसित हो सकता है तो और बहुत से हैं कल उनकी चर्चा हो सकेगी कल देख लीजिए की धार्मिक पुस्तकों का पढ़ना और समझना क्या धर्म को समझने के लिए जरूरी नहीं है बिल्कुल भी जरूरी नहीं है धर्म के संबंध में कुछ जानना हो तो पुस्तकें पढ़ना जरूरी है धर्म तो धर्म तो लेकिन धर्म को जानना हो तो पुस्तक पढ़ना जरूरी नहीं है धर्म के संबंध में कुछ जानना हो तो पुस्तकें बहुत जरूरी हैं। लेकिन धर्म को जानना हो तो पुस्तकें बिल्कुल जरूरी नहीं है धर्म को जानना हो तो स्वयं को पढ़ना होगा और धर्म के संबंध में जानना हो तो ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं उनको पढ़ना होगा धर्म के संबंध में जो पढ़ता है वो धार्मिक नहीं होता धर्म पंडित हो जाता है और धर्म को जो जानता है वो धार्मिक हो है धार्मिक में और पंडित में फर्क तो आपको तो दिखाई पड़ता है ना पंडित वो है जो धर्म के संबंध में सब जानता है लेकिन उसके ऊपर शास्त्र गधे पर लते हुए लदे हुए शास्त्रों की भांति है उसके जीवन में उसका कोई संबंध नहीं।, नहीं है वो धार्मिक आदमी नहीं है वो बोझ ढो रहा है पंडित बोझ ढोता है उसकी अपनी प्रज्ञानिंग खुली हुई है उसका अपना बोझ नहीं जगा हुआ है लेकिन धार्मिक आदमी बिल्कुल दूसरी बात इसलिए कई बार होता है जिन्होंने कोई शास्त्र नहीं जाने वे भी धार्मिक हो जाते हैं और जिन्होंने बहुत शास्त्र जाने हैं वे भी धार्मिक नहीं हो पाते अभी तक दुनिया के इतिहास में ऐसे मौके कम ही आए हैं जब शास्त्रों को जानने वाले भी धार्मिक हो गए अभी तक मौके तो ऐसे आते रहे हैं कि शास्त्रों को जानने वाले नहीं शास्त्रों को न जानने वाले लोग धार्मिक हो गए और कारण है उसका शास्त्रों को जानने से चित्त जटिल हो जाता है ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है और शास्त्रों को जानने से प्रश्न अधूरे ही मर जाते हैं क्योंकि दूसरों के उत्तर से तृप्ति हो जाती है खुद की खोज बंद हो जाती हम राजी हो जाते हैं कि जो तो शास्त्रों में लिखा है ठीक है खोज समाप्त हो जाती हम उत्तर सीख लेते हैं और दोहराने लगते और बार बार दोहराने से हमको खुद ही भ्रम हो जाता है कि हम जानते हैं बहुत बार शास्त्र को पहनने वाला इस भ्रम में पड़ जाता है कि वो सत्य को जानता है सत्य को जानना बिल्कुल दूसरी बात है सत्य के जानने के लिए चित्त का सरल होना जरूरी है और चित्त इतना सरल हो कि उसमें कोई शास्त्र न रह जाए कोई शब्द ना रह जाए कोई सिद्धांत न रह जाए जब चित्त इतना सरल होता है कि उसमें न कोई शास्त्र है न कोई शब्द है न कोई विचार है न कोई सिद्धांत है न कोई धर्म है उस सरलता में उस इनोसेंस में जिस चीज का अनुभव होता है वो सत्य है वो धर्म और उसके अनुभव के बाद जीवन में क्रांति हो जाती है सारा जीवन बदल जाता है उस शांति में जो जाना जाता है वो अनिवार्यता आचरण में आ जाता है ज्ञान ही आचरण बन जाता है इस संबंध में और कुछ बातें होंगी तो वो मैं कल आपसे कर सकूँगा इन सारी बातों को इतने प्रेम से सुना है उसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ और अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ मेरे प्रणाम स्वीकार करें